ध्येम सदा परिभवघ्नमिष्ट दो हम तीर्थ पदम शिवबीरी चिंतित शरण्यम भृत्या प्रणतपा भ दीपोतम वंदे महापुरुष ते चरणिंदम पा श्रिता चमस्तर श्रीराधिक हृदय से चम नीला भुज श्यामल का चौर चौराग्र षं नम यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्व हमबुद्धिप्रकाश मु शरण महम प्रपद्य भगवत पादार विंदानुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी go oh, be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 ऐसे नहीं है जिससे हम माइक बुद्धि से हल कर सके अतएव शास्त्रों वेदों के अनुसार अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा वेदाधिकों के द्वारा इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं एक ब्रह्म या भगवान एक जीव एक माया इसमें माया तो जड़ सकती है बहिरंगा शक्ति है किंतु जीव भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की तटस्थ शक्ति है और चेतन है अतय इसको तटस्थ कहते हैं ये दो शक्तियां हैं और तीसरी शक्ति सब शक्तियों की का नियामिका अध्यक्षा है उसे पराशक्ति कहते हैं ये समस्त शक्तियां शक्तिमान से भिन्न भी है अभिन्न भी है इसलिए इस मय का भी संबंध पराशक्ति होने के कारण एक बात आप लोग यहीं पर समझ ले ये पराशक्ति मैं दो बार बोल रहा हूं एक पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है और एक पराशक्ति हम लोग हैं जिसे गीता ने पराशक्ति कहा है विष्णु पुराण में और वेदों में पराशक्ति पर्सनल पावर को कहा गया है वो समस्त शक्तियों की अध्यक्षा है और ये जीव शक्ति तो भगवान के आधीन है और भगवान से इसका नित्य संबंध है वैसे माया का भी भगवान से नित्य संबंध है किसी भी शक्ति का शक्तिमान से नित्य संबंध होता है किंतु सब का संबंध भिन्न भिन्न प्रकार का है इह, जैसे माया जड़ सकती है किंतु भगवान ही इसके भी गवर्नर हैं, नियामक हैं, शासक हैं। जीव तटस्थ शक्ति है और जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की अंश है फिर भी भगवान ही इसके नियामक शासक गवर्नर है तो जीव और माया आदि समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण शासक है नियामक है कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और क्योंकि हम भी चेतन हैं भगवान भी चेतन हैं और हम भी अनादि हैं भगवान भी अनादि हैं इसलिए अभेद कहा जाता है किंतु और विषयों में अनंत मात्रा का भेद है जैसे वो सर्वशक्तिमान हैं हम अल्पशक्तिमान हैं वो सर्वज्ञ हैं हम अल्पज्ञ हैं वो हो, एक है हम अनंत हैं वो मायाधीश हैं हम मायाधीन हैं वो काल कर्म गुण स्वभाव आदि से परे स्वतंत्र है हम काल कर्म स्वभाव गुण आदि आध के आधीन परतंत्र हैं वो अंशी है हम अंश हैं वो भर्ता है हम भृत्य है वो नियामक है हम नियम में हैं वो शासक है हम शास्य है अनंत भेद हैं ये भेद जो हैं ये केवल एक शक्ति के आधीन होने के कारण हैं जिसका नाम माया है ये अनाधिकाल से हमारे ऊपर शासन कर रही है इसी के कारण अज्ञान है और अज्ञान के कारण हम अपने को देह मानते हैं और देह मानने के कारण समस्त दुख और कर्म बंधन होते जा रहे हैं हमारा इतना बुरा हाल है जैसे किसी पति को ग्यारह स्त्रिया अपनी अपनी ओर खींच हमारे कमरे में चलो दूसरी कहे हमारे कमरे में चलो तीसरी कहे हमारे कमरे में चलो वो बिचारा बेबस है भागवत ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है श्रवणम कुत घोनशपल क्वच कर्म शक्ति सपत्न इव गेह पतिम लुनंती एक पुरुष है ये जीवात्मा इसको ग्यारह इंद्रिया अपनी अपनी ओर खींचती हैं सब स्वार्थी है आग कहती है हमको ऐसी चीज दिखाओ जिससे आनंद मिल जाए कान कहता है नहीं दिखाओ मत ऐसा सुनाओ शब्द कि आनंद मिल जाए नासिका कहती है इन दोनों के नहीं सुनो ऐसा गंध दो कि समाधि हो जाए त्वचा कहती है ऐसा स्पर्श दो रसना कह दिए सब बकवास करती है हमारी बात सुनो ऐसा रसीला पदार्थ दो जिसे खाकर आनंद मग्न हो जाए सब इंद्रिया अपनी अपनी ओर खींच रही हैं दो इंद्रियों में भी मैत्री नहीं है ये बिचारा जीव हाँ हा, तुम्हारे हाँ तुम्हारे यहां चलेंगे हाँ हा, तुम्हारे हाँ तुम्हारे यहां चलेंगे हा हा आख से भी कान से भी रसना से भी त्वचा से भी सब इंद्रियों से ये आत्मा कहती है हा हा तुमको तुम्हारा विषय देंगे ठहरो एए, पहले हमको दो दूसरी कहती है पहले हमको दो तीसरी कहती है पहले हमको दो दोपत् नौ सत्ताइस भागवत तो ये जीव बिचारा दुखी है हैदो ने कहा हाँ ठीक है दुखी हो तुम लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो क्या मान ले जो तुम्हारा अंशी है वहां आनंद है ये मान लो एक पॉइंट तुम आनंद चाहते हो ना हा तुम्हारा आनंद कहा है ये मैं बता रहा हूं जो भूमा तत्सुखम सात तेईस एक छाग्योपनिषद वो अनंत आनंद स्वरूप तुम्हारा अंशी तुम्हारा पिता जो सदा तुम्हारे साथ रहता है वो आनंद है या वहां आनंद है या उसमें आनंद है ये मान लो मान लो जान लो नहीं मान लो बस और कुछ करना है ही नहीं माना और प्यार हुआ सरेंडर हुआ एक पुत्र पिता से वियुक्त तो हो गया बचपन में और 25 साल तक वियुक्त रहा 25 साल बाद वो तो बाप तो पागल सा हो गया था पुत्र के वियोग में <coughs> बाईचांस दोनों एक ही दिन एक ही धर्मशाला में ठहरे बगल बगल के कमरे में तो पिता तो पागल सा था और रात को बड़बड़ बड़ करता था कभी जोर से चिल्लाए बेटा कहा हो और ये बेटा बड़ा आदमी हो गया था रुपया उपया कमा के तो इसकी नींद में गड़बड़ हो तो इसने बुलाया धर्मशाला के मैनेजर को क्यों रे किस पागल को तूने ने चेहरा रखा है रात भर चिल्लाता रहा तो पिता ने सुन लिया उसने कहा क्या कह रहा है रे पागल कह रहा है मुझे और क्या बुड्ढे कहू बुडे दोनों में बाग युद्ध हो गया बाग युद्ध होते होते मैं ठाकुर हूँ अरे मैं भी ठाकुर हू रे जानता है मैं कौन हूं मैं उसका बेटा हूं इतने मेरा नाम ले रहा इस गांव का रहने वाला हूं अरे मेरा दुर्भाग्य है पिता से अलग हो गया मैं चुप पिता अरे ये तू तो मिल गया मेरा बेटा चिप्टा के उन्होंने कहा अरे तु क्यों चिट्टा रहे हो हमको ये तो पागल है नहीं बेटा मैं तेरे लिए तो पागल हूं बचपन में तू ऐसे मेले में गया था ऐसे खो गया था अरे बस गया अगर वो न मानता अरे पागल है ऐसे बकबक बक करता है कि मेरा बेटा है मेरा बेटा है हमारे देश में एक बहुत बड़े आदमी को एक दूसरा आदमी कहता है कि ये हमारा बाप है आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में हमारे यूपी का ओ, चीफ मिनिस्टर रह चुका है उत्तरांचल का चीफ मिनिस्टर रह चुका गवर्नर रह चुका उसको एक लड़का कह रहा है मेरा पिता है इसका हमारी माँ से संबंध हुआ था युवावस्था में और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया उसका डीएनए टेस्ट हो रहा है तो अगर नहीं मानता कोई तो सब बेकार है लाख संत कहे भगवान कहे वेद कहे हम नहीं मानते कि भगवान हमारा है बाप है, है, है, है, है, है, है हमारा ही तैसी है हमारे हृदय में है हम कुछ नहीं मानते ठीक है घूमो चौरासी लाख की चक्की पीसो तो वेद कहता है मान लो अस्थित वो पब्ध तत्व भाव अगर तुम मान लो बस मैं मिल जाऊ मुझे पाने के लिए कुछ करना नहीं है ये तो ऐसे ही शास्त्र वेद कहते रहते हैं कर्म करो ज्ञान करो भक्ति करो तपस्या तो करो ऐसा किसी की कोई जरूरत नहीं हमारे यहां बड़े बड़े महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके इतिहास को आप लोग सुने तो आश्चर्य करें हे एक मंदिर का पुजारी था उसका एक पाला हुआ छोटा सा बच्चा था उससे वो काम करवाता था मंदिर का झाड़ू पहुंचा सब किसी काम से उसको जाना था एक महीने को बाहर तो उसने कह दिया उस बच्चे से कि देखो बेटा मैं जा रहा हूं बाहर जैसे मैं करता हूं ना ठाकुर जी की पूजा ऊजा भोगोग लगाता हूं ऐसे तुम भी करना ठाकुर जी को भोग लगा के तब खाना ऐसे नहीं खाना कभी नहीं ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे उसने कहा ठीक अब ठाकुर जी को नहला धुला के अपने पुजारी जी की तरह और मोटी रोटी बना के और रख दिया ठाकुर जी के आगे वो कई सारे ठाकुर जी थे जैसे आजकल मंदिरों में रिवाज है हनुमान जी होते हैं शंकर जी भी और राम सी भी सीता जी भी सब तो सबके सामने रोटी उसने रखा आप भला कही पत्थर की मूर्ति रोटी खाती है लेकिन पुजारी जी ने कहा है बिना खिलाए मत खाना बेटा तो पुजारी जी भी हमको निकाल देंगे और ये भी नाराज हो जाएंगे तो मैं नहीं खाता आ, पुजारी जी चले गए हैं इसीलिए आप लोग नहीं खा रहे होंगे उनके वियोग में लेकिन मैं भी नहीं खाऊंगा उसको पक्का विश्वास था खाते थे रोज आज ही नहीं खा रहे छह सात दिन हो गए बेचारा बहुत कमजोर हो गया तो उसने कहा आप क्या करें तो उसने कहा डराना पड़ेगा hmm. एक मोटी सी लठिया ले आया और कहा आज नहीं खाएंगे तो हम इसी लठिया से दिखाएंगे इनको तब खाएंगे डर के मारे तो रोता रहा खाओ महाराज खाओ खाओ मैं भी बहुत भूखा हूं खाते हो कि मैं उठाऊ सब खाने लें अब सब आटा खत्म हो गया इतने लोग भगवान सब खाएंगे कहां तक बना हुआ हम तो बहुत बुरे फिर सब खाए जाते हैं। इतने में पुजारी आ गए कहो बेटा सबको खिला के खाता था ना अरे चाचा क्या बताऊं, बहुत अधिक परेशान किया इन लोगों ने एक हफ्ता तो कुछ खाए ही नहीं और हमको भी नहीं खाने की बात आई ए, फिर मैंने लठिया उठाया तो सब खाने लगे कहा लठिया उठाया खाने लगे क्या वक करता है पुजारी जी तो का तो पक्का विश्वास है कि अरे बड़े बड़े पुजारी कहलाने वाले शास्त्र के विद्वानों का तो खाते नहीं इसका खाएंगे अंगूठा क्या क्या बकता है बकते अरे देखो वो हम इतना आटा उधार लाए हैं और अच्छा बता चल आज खिला मेरे सामने रोटी रखा हो सब खाने लगे उसके तो चक्कर आ गया पुजारी के कहा मैं बूढ़ा हो गया कभी नहीं खाया तो भगवान केवल धन्ना जाट बड़े बड़े इतिहास भरे पड़े हैं हमारे यहाँ केवल अंधविश्वास जिसे आप शब्द बोलते हैं बस दे दिया एक पत्थर ए भगवान है इनको खिलाकर तो खाया करो ऐसा ऐसा किया करो बस तो लेने की बात सब है इतनी सी बात हम नहीं मान सके वेदों ने कहा शास्त्रों ने पुराणों ने अनंत संतों ने भगवान स्वयं आके बोले सुने याद भी कर लिया माने नहीं तो अगर कभी हमें मान लेंगे किसी जन्म में तो फिर उनकी कृपा से वो दिव्य ज्ञान वो दिव्य इंद्रिया वो दिव्य मन भगवत कृपा से मिलेंगे तब ये दोनों प्रश्न हल होंगे इसके लिए हमने आप लोगों को बताया था एक महापुरुष चाहिए जो भगवान से मिला हो उसको महापुरुष कहते हैं गधे की अकल से समझिए उसको अनेक प्रकार से शास्त्रों वेदों ने बताया है महापुरुष की परिभाषा मैंने भी आपको सब बताया है संक्षेप में दो बात एक तो माइक विकार न हो क्योंकि महापुरुष जब भगवान से मिलता है उसके पहले ही माया भागती है गधे की अकल से समझिए काम क्रोध करो बिलो बोर्ज सबकी जननी कामना भक्ति मुक्ति की कामना विस्तार से हमने आप लोगों को बताया है ये हृदय से सदा को निकल जाए फिर लौट के नाम है इसकी साधना करके हम लोग भगवत प्राप्ति करते हैं तो एक तो माया चली जाए और एक भगवान की संपत्ति आ गए जो जो गुण भगवान में है वो आ जाए हमारे अंदर भगवत प्राप्ति के बाद ध्यान दो भगवान अपना सारा गुण जीव को दे देते हैं आठ गुण प्रमुख रूप से होते हैं भगवान के ऐसा आत्मा अपहत पापमा बिजरो बिमृतुरशो को बिज सो पिपाशा सत्य का मत्य संकल्प छ्योपनिषत आठ एक पांच छ्योपनिषत आठ सात एक आठ गुणों में सबसे बढ़िया गुण एक है सत्य संकल्प जो सोचा हो गया अरे देखो इतना बड़ा संसार भगवान ने जो बनाया है बस सोचा और बन गया इतना विचित्र जगत जिसे कोई समझ नहीं सका आज तक ये दो चीजें जिसमें हो उसका नाम महापुरुष ये दोनों चीजें कब होती हैं जब जीव भगवान से मिल जाता है वो तो भक्त योग के द्वारा शरणागति के द्वारा किसी भाषा में बोलो लेकिन मैंने आपको ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्य तक बताया है कि ये सब बड़े बड़े महापुरुषों के दादा लोगों में माइक कर्म हो रहे हैं फिर हम कैसे कहें कि वो माया से परे हैं इस रहस्य को समझना है गहराई से तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि महापुरुष की परिभाषा ये है जो कुछ ना करे कुछ न करे हा बैठा रहे ना खड़ा रहे ना लेट जाए ना कुछ न करे क्यों शास्त्र शास्त्रेद तो कहते हैं कोई बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता नहीं कष्ट क्षण तो अपी जातु तत्य कर्म कृत कर। बिना कर्म किए कौन रहेगा हा यही तो मैं समझा रहा हूं त्मरतिव सदात्म तृप्त मानव आत्मन्यवतुष्ट तो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसका कुछ कार्य नहीं रह जाता यानी करना समाप्त घड़े को लिया तालाब में समुद्र में कुए में डुबोया तो भाग भाग भाग भाग बोलता है और दो और दो और दो और जब भर गया चुप धी में पानी मिला है उसको आप मक्खन कहते हैं टेम्परेचर दिया बोला बोलते बोलते जब पानी जल गया तो पट पट चुप अब नहीं बोलेगा कृत कृत्य माने करना कर चुका हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्यों लगा होता है पीछे क्यों आंख मुंडे क्यों आ खोले क्यों सोए क्यों जागे क्यों रोए क्यों हसे क्यों हर जगह क्यों लगा है <coughs> बिना रीजन के कोई कार्य हो ही नहीं सकता तो जब भगवत प्राप्ति हो गई तो रीजन खत्म अब कोई काम क्यों करे ये प्रश्न हो जाएगा लेकिन सब करते भगवान भी महापुरुष भी और मायाधीन हम लोग तो करते ही हैं। भाई हम लोग करते हैं ये तो वाजिब है भाई ठीक है हमारा रीजन है आनंद पाना जो पा चुके वो क्यों करते हैं वो कृत कृत्य हो चुके तो वो करते हैं दूसरे के लिए जिसका अपना कोई काम न होगा वो दूसरे के लिए ही करेगा क्यों इसलिए तो उसका स्वभाव है करुणा का दया का मुख्यम तथ्य कारुण्यम करुणा कृपा जी से कहते हैं क्या करे कुछ कर तो सकता नहीं क्योंकि करना तो खत्म हो गया अब अपने लिए नहीं करना है अब जीवों के लिए करना है दूसरे के लिए कि मैंने जो आनंद पाया है ये और को भी दे अगर मैं अपनी ही पर्सनालिटी में रहूंगा ध्यान दो आनंद में लीन कुछ ना करना प्रेमानंद में ब्रह्मानंद में ये दो आनंद है ना इसमें लीन है जैसे लकड़ी पत्थर ए तकिया ऐसे ही पड़े हैं समाधि में अगर ऐसा सब महापुरुष सोच ले तो हमारे लोगों का तो कभी कल्याण ना होगा अरे हमको भगवान तो समझाने आएंगे नहीं तो तुम कौन हो तुम्हें क्या करना है आनंद पाने का क्या उपाय है इसे कौन करेगा इसलिए उनको आकर्ता होने के बाद करता बनना पड़ा अगर हम क्वेश्चन करते हैं आपको आकर्ता रहना चाहिए तो फिर आपको भी चौरासी लाख में अनंत काल तक घूमना चाहिए मंजूर है अरे नहीं नहीं मंजूर नहीं है तो आप करता बनिए हमारे बीच में आइए हमारी तरह रहिए अरे राम राम राम कपड़ा पहनिए नंगे नहीं आना हमारे सामने हे भगवान ये तो लोग तो हमको तो बिल्कुल नौकर बना दिए अरे तो हमारा कल्याण करना है तो ऐसे नहीं होता कल्याण हमारे लेबल में आइए एक्टिंग करके आइए आइए अगर एक बहुत बड़े प्रोफेसर को अपने छोटे से बच्चे को काका गाघा पढ़ाना है तो उसी लेबल में आना पड़ेगा हा बेटा बोलो क्या तो वो बोलेगा का अब बेटा बोलो माँ अब वो बोलेगा माँ अब बोलो ला ला अब बेटा एक साथ बोलो तो कमल तो बोलता है कलम कलम नहीं कमल ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है प्राइमरी के पहले बच्चे को ऐसे ही प्रोफेसर को भी आना पड़ेगा इसी प्रकार वो प्रोफेसर होके स्पीच दे गया ऐसे नहीं चलेगा वो बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता तो ये महापुरुष लोग हमारी तरह बनते हैं कितना कष्ट होता होगा उनको जो आजाद है जिसे कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए वो आपके पास भिखारी बनकर आता है अरे भाई सुन लो हमारी आप कौन है अगर वो कह हम महापुरुष है सुनो सुनो हे अपने को महापुरुष कहता है लो अच्छा हम गधे पुरुष है तो फिर क्या करने आए हो हमारे पास आपका कल्याण करने गधे हमारा कल्याण करेंगे बड़ी मुसीबत है महापुरुष कहें तो मुसीबत है गा कहे तो मुसीबत है कैसे कैसे महापुरुषों को कष्ट पूर्वक हमारा कल्याण करना पड़ता है हमारी हां में हां मिलाना पड़ता है हमारी बहुत सी बात मानना पड़ता है जबरदस्ती जिसको कोई हमसे आवश्यकता ही नहीं हमारी और देखे जैसे हम लोग अगर खाना खाते समय कोई पाखाना लाके रख दे दस किलो और कहे देखो क्या इसकी गल्टी हो जाएगी देखना नहीं चाहेगा ऐसे ही हम लोगों का हाल है ओरिजिनल अनंत पाप अनंत अनंत पाप किए बैठे हैं और महापुरुष हमारी ओर देख क्यों देखे वो तो आनंद सिंधु को देखता है हमसे बोल ले एक संसारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर किसी चपरासी से बात कर ले उसके पास खड़ा हो के हाथ मिला ले हा हमसे हाथ मिलाया पीएम ने वो फूला घूमता है अपने को कलेक्टर से ऊपर मानता है और महापुरुष जिसके पीछे भगवान घूमे चरण धूली के लिए वो हमसे बोले हमारी बात माने भोजन कर लो अच्छा लाओ कर लेते हैं हमसे प्यार करे अरे उन्होंने हमको चिपटाया तुम चिपटाने लायक हो तुम खुद कोई स्वर्ग का देवता भी नहीं चिपटाने के योग्य समझेगा शरीर गंदा मन गंदा पाप का एक कुंज सिंधु और हर समय भगवान पर भी महापुरुष पर भी डाउट जो कल्याण करने आया है उसी के ऊपर ये ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं ये इधर क्यों देख रहे थे तुम तो महापुरुष लोग कर्म करते हैं भगवान कर्म करते हैं दूसरे के कल्याण के लिए हम फिर भी नहीं मानते इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो दें हम तो अज्ञानी हैं हम क्या चाहते हैं हम धन चाहते हैं हम संसार का सुख चाहते हैं यही दें महापुरुष हाँ अगर कोई महात्मा ये सब सामान देने का स्वांग रचे देखो भीड़ इकट्ठा हो जाए एक लाख एक दिन में अरे वो सिद्ध बाबा है कि वो किया और हैबीज आ गई सोने की अंगूठी आ गई ओ, देखो हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं तामसी सिद्धि कहते हैं इसको जो संसारी चीज ऐसे प्रकट कर देते हैं वो प्रकट करने वाला भी नरक जाता है सिद्धि करने वाले को भी नरक मिलता है। और इससे अच्छे कुछ होती हैं सिद्धियां राजस जो संसारी धन वगैरह देते हैं बाबा लोग इससे ऊंची सिद्धि होती है हणिमा लघुमा प्राकाम वो जोगियों को मिलती है वो भी माइक है नट भ्रष्ट कर देगी आपको भगवान से नहीं मिलने देगी चौथी सिद्धि है ब्रह्मानंद की उसको भी संतों ने रसिकों ने पिशाची कहा है क्योंकि प्रेमानंद नहीं मिलेगा पांचवी सिद्धि है प्रेमानंद यही एक सिद्धि ऐसी है जो सर्वश्रेष्ठ है और ग्राह्य है इसके और अलावा जो सिद्धियां चार हैं उनके चक्कर में अगर पड़ा तो नष्ट हुआ ऋषभ भगवान के सामने ये आठों सिद्धियां आईं और डांटा उन्होंने भाग से सेवा करने आई है ये जो गिन जाये वो पुंश चली पांच छ चार भागवत जैसे दुराचारिणी स्त्री पति की गोद में बैठे बैठे भी अपने यार का चिंतन करती है और उससे मिलकर अपने पति का बध करवा देती है ऐसे ही ये सिद्धियां हैं बड़े बड़े योगियों को समाप्त कर दिया इन्होंने और हम छोटी छोटी भौतिक सिद्धि में ही कह देते हैं ये तो भगवान का अवतार है देखो ऐसे ढोंग में नहीं पड़ना चाहिए होशियार रहना चाहिए और ये समझना है आपको कि ये महापुरुष लोग जो हैं इनका कार्य ये स्वयं करते ही नहीं ध्यान दो इनके कार्य का कर्ता भगवान है सरेंडर माने क्या होता है शरणागति माने क्या होता है छुट्टी हमारी हम कुछ नहीं करेंगे शरणागति भगवत प्राप्ति हो गई अब हम कुछ नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं हम करेंगे तुम कुछ मत करो मेरी गोद में बैठे रहो बस अनन्या तो ये जनाः जना पर्युपाते योगक्षेम भाम्य हम नौ बाइस गीता मैं योगक्षेम वहन करता हूँ ये तू सर्वाणी करवाण में सनस मतपराह नन्े ने उगे नाम ध्यान तू पाक्षा मह समुदरता बारह छे सात आठ भगवान शरणागत हो जाने के बाद स्वयं कर्म करते हैं उस जीव का वो जीव कुछ नहीं करता क्यों करे क्या पाना है उसको जो करे इसीलिए भगवान चैलेंज करते हैं गीता में अर्जुन कौन से यह प्रतिजानी है न मैं भक्त प्रणश्यति न कर्मी न ज्ञानी न तपस्वी नहीं कहा मेरे भक्त का पतन नहीं होगा क्योंकि मैं वर्कर हूं उसका मैं गवर्नर हूं मैं डायरेक्टर हूं मैं स्वयं उसका प्रत्येक कर्म करता हूं तो पतन होगा कैसे मेरा पतन हो तब उसका पतन हो नौ इकतीस गीता देखो बिल्ली होती है ना और एक बंदर होता है प्रवृत्ति द्विविधा प्रोक्ता मार्जारी बानरी तथा वेद कहता है दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है एक ज्ञानियों की एक भक्तों की तो ज्ञानी तो बंदर के बच्चे की तरह है वो अपनी मां को स्वयं पकड़ता है बंदर नहीं पकड़ता तो कभी कभी जब बंदर जंप करता है तो वो छूट जाता है छोटा सा बच्चा अभी तो मर जाता है लेकिन बिल्ली अपने मुंह से पकड़कर अपने बच्चे को यहां वहां जहां तहा ले जाती है इसलिए वो चैलेंज करती है कि मैं गिरूंगी तब ये गिरेगा भगवान कहते मेरा पतन होगा तब किसी का पतन हो सकता क्योंकि मैं करता हूं देखिए वेद कहता है इंद्रिय व्या परम मना मन सत्व पर बुद्धि आत्मा महान परा महता परा, परम अभ्यक्तो परा पुरुषान्न परम कि सा परागति एक तीन दस एक तीन ग्यारह कठोपनिषद इंद्रियों से परे उसके विषय उससे परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे जीव उससे परे माया कुछ से परे भगवान तो जीव और भगवान के बीच में माया है इस माया के कारण हम कर्म कर रहे हैं ये माया गवर्नर है तीन गुण वाली ये आदमी बड़ा अच्छा कर्म करता है अच्छा मैंने क्या सात्विक और ये समाधि का सुख पाता है समाधि का सुख क्या है माइक सात्विक लेकिन वो बड़ा भारी होता है समाधि का सुख कितना बड़ा होता है कि सारे सुख निछावर है उसके ऊपर लेकिन जब प्रेमानंद ब्रह्मानंद की बात आई तो समाधि सुख कुछ नहीं है दो कौड़ी का तो भगवान करता हो जाते हैं इसलिए वो जो कुछ भी करता है शुभाशुभ कर्म उसका न वो फल भोगता है न जिम्मेदार है न उससे क्वेश्चन करना चाहिए आपने ऐसा क्यों किया अर्जुन आपने ऐसा क्यों किया हनुमान मैंने क्या किया मैंने कुछ नहीं किया मैं तो सब जगह अपने सीताराम को देखता हूं मैं कुछ करता ही नहीं मैंने आंखों से देखा है हा ठीक है देखा होगा अरे संसार में बताओ तुमको संसार में क्या होता है एक भाई बहन जा रहे हैं रिक्शे पर दो लड़के आए गुंडे है जोड़ी बढ़िया है जोड़ी कह रहे हो भाई बहन एक बाप बेटी को चिपटा रहा है उधर को ये कलयुग आ गया सबके सामने देखो पुरुष एक लड़की का चिपका रहा तो अमेरिका के भी आगे हो गए इंडिया वाले <laughs> अरे वो बाप बेटी है ओ सॉरी <laughs> हमारी बुद्धि का हाल है हम संसार में ही नहीं समझ पाते क्रिया देख करके निर्णय करते हैं अरे ये छाती जो है ना चमड़े की ये बाप को भी चिपटा चुकी मां को भी बेटी को भी बीबी को भी लेकिन सब में अलग अलग भावना थी अब देखने वाला क्या समझ सकेगा ये कौन किस भाव से चिपटा रहा है फेल हो अरे भगवान की छोड़ो परीक्षित ने भगवान के बारे में प्रश्न किया था बड़ा सुंदर भागवत ने पढ़ लेना सब समाधान हो जाए चार पांच छह श्लोकों में परीक्षित ने प्रश्न किया कि संस्थापना धर्म से प्रशमायतर अवतीर्णो ही भगवान अंशे न जगदीश धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता प्रतीपाचर ब्रह्माभिर्शनम दस तैतीस सत्ताइस अठाइस भगवान वेद के वक्ता धर्म के रक्षक हा अवतार लेते हैं इसीलिए और उन्होंने कृष्णा अवतार में दूसरी स्त्रियों से प्यार किया विवाहिता से इसको संसार में कहते हैं करेक्टरलेस है करेक्टर दुराचारी है तो क्यों किया ऐसा <laughs> पहले तो सुखदेव जी को गुस्सा आया कि मैं भागवत बंद कर दूं, ये पागल है ये पात्र नहीं है लेकिन उन्होंने सोचा कि सारे संसार का कल्याण करना है इसलिए दे दो उत्तर <laughs> तो उन्होंने कहा धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम चाहसम तेजी न दूषा बनने सर्वभुजो यथा दस तैतीस तीस परीक्षित जो आप गुस्से में बोल रहे हैं ये तुम्हारा मतलब क्या है हमारा मतलब ये है महाराज कि हम ये नहीं कह रहे श्री कृष्ण गलत हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण का व्यवहार लोग देख सुनेंगे देखेंगे पढ़ेंगे तो वो भी ऐसे करने लग जाएंगे ये मेरा संशय है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आ, देखो तुम्हारे इस संसार में एक आग होती है देखा है परीक्षित हाँ वो सब कुछ खा लेती है मुर्दा भी डाला उसने हवन भी किया देवताओं का हाँ वो सब खा जाती लेकिन आग पवित्र रहती है आग गंदी नहीं हो जाती हाँ तो ईश्वरानाम जो समर्थ लोग हैं उनमें अधर्म देखा गया है लेकिन उनको दोष नहीं लग सकता वो कमल के पत्ते पर जैसे जल रहता है ऐसे रहते हैं लेकिन सुनो आगे नहीं चरे जात मनसाईश्वर बिनाचरण मौध्यात यथा रुद्रोपम विषम लेकिन मन से भी ऐसे आचरण का चिंतन माइक व्यक्ति न करे अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा क्यों ना करे महाराज जब हम देखेंगे कि ये भगवान कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना करें अच्छा अच्छा शंकर जी हालाहल पी गए थे सुना है ना समुद्र से जब निकला जहर उसका टेम्परेचर ऐसा धुआं फैला सब भागे देवता भी राक्षस भी तो भगवान ने फिर शंकर जी को बुलाया हमने तो कहा आओ भाई ये तुम्हारा आहार है शंकर जी ने पी लिया बड़े आराम से और यहां पर वो जहर रोक दिया अंदर नहीं गया तो नीलकंठ कहलाते हैं लेकिन शंकर जी ने यह नहीं कहा मनुष्यों सब लोग इसी प्रकार जहर पी लिया करो वो तुम्हारा भी नीलकंठ हो जाएगा <laughs> अरे हाला हल्की कौन कहे अगर चार तोला संखिया खा लोगे तो भी मर जाओगे तुम संसार में कहा नकल करते हो बता दो कहीं नकल करते हो तो एक बाजीगर एक सर्कस वाला ऊपर रस्ती बांध कर चलता है देखने वाले हैं ताली बजाते हैं लेकिन किसी ने ऐसा किया अपने घर में भी हम ऐसे आज करेंगे किसी ने नहीं किया अरे ऐसा सोचना भी मत शेर से उसके मुंह में हाथ डाल रहा है सर्कस वाला हम तो देख के डर रहे हैं जी सांपों को कोबरा सांप को गले में लपेटा है छोटा सा बच्चा टीवी पर दिखाते हैं ओ रे कोबरा है अरे तुम भी मत करना ऐसा अरे तुम पढ़ने गए पहले पहल काका गागा तो टीचर कुर्सी पर बैठा था हाँ तुमसे क्या कहा नीचे बैठ जा। बैठ गए ऐसे लिखो ए, क्या कर रहा है दूसरे दिन बच्चा गया उनने कहा मास्टर साहब आप, आप आप बैठ जाइए क्या कह रहा हा मैं मास्टर बनूंगा तो मास्टर साहब बड़े चालाक थे उन्होंने कहा अच्छा बैठ गई नीचे मास्टर साहब उनने कहा मेरा एक प्रश्न है प्रश्न मैं मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता तो फिर कुर्सी पे क्यों बैठा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का गाउन पहन लो तो वकालत कर लोगे डॉक्टर का एक कोट होता है ऑपरेशन के लिए गाउन सा होता है नीले रंग का वो पहन करके तुम भी हार्ट का ऑपरेशन कर लोगे अरे कहा नकल करते हो तुम बताओ संसार में तो कहीं नहीं करते नकल करना है तो वो जिस क्रम से वो डॉक्टर बना है जिस क्रम से उठने एम तक पढ़ाई की है तुम भी करो फिर कुर्सी पे बैठो ऐसे नकल होती है ऐसे नहीं होती कि डायरेक्ट पहुंच जाओ वहां पर ऐसा किसी ने संसार में भी नहीं किया तो तुम भगवान की महापुरुष की नकल क्यों करोगे वो पावर चाहिए ना लोग कहते हैं राम ने जो कुछ आदर्श स्थापित किया उसका नकल करना चाहिए अच्छा तो राम की सीता खो गई थी और वो पार्वती सीता बन के गई थी हाँ हा तो राम ने जो कहा था माँ अकेली कैसी बैठी हो हाँ हाँ तो तुम भी ऐसी कर सकते हो अगर तुम्हारी स्त्री खोज आए और कोई चुड़ैल भी तुम्हारी स्त्री का रूप धारण करके और बैठ जाए तो तुम क्या करोगे अरे मिल गया ही, मिल गयी मिल गई यही तो करोगे ना हा ते नकल कहा हुई फिर राम तो सर्बांतर यामी सर्वज्ञ थे तो वो ऐसी भी एक्टिंग कर लिया फिर वो जब चली गई सीता बनी हुई तो राम फिर कह रहे हा सीता <laughs> अरे भाई पिक्चर में रोज देखते हो ये अरबपति है अमिताभ बच्चन और भिखारी की एक्टिंग कर रहा है हा देखते हैं तो बाहर भी भिखारी मानते हो राम बन रहे हैं कृष्ण बन रहे हैं सीता बन रही हैं राधा बन रही हैं घोर संसारी स्त्रियां बस वहीं तक मानते हैं पिक्चर देखते समय बाहर में नहीं मानते तो फिर ऐसे ही समझ लो नकल नहीं करना है भगवान और महापुरुष के पास एक पावर होती है योग माया उससे काम करते हैं वो इसलिए योग रहता है अपनी पर्सनैलिटी में और माया का कार्य करते हैं ये चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरू प्रकृति का जो कार्य होता है प्रकृति के अधीन होकर और प्रकृति को आधीन करके इतना बड़ा अंतर एक नकली दरिद्री एक असली दरिद्री दो प्रकार के हमारे संसार में होते हैं एक्टिंग करने वाले पिक्चर में ऐसे ही भगवान और महापुरुष संसार में आकर हमारे कल्याण के लिए कृपा के कारण ये माइक एक्टिंग करते हैं लेकिन अपनी पर्सनालिटी में रहते हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती और डिटेल आगे बताएंगे घड़ी कहती है, है कृपया उठ जाइए बोलिए लाडली लाल की